महामाया मंत्र का कवच या दाहिने पैर में रक्षा करें पा बाम पाद में रक्षा करें शैल पुत्री पूर्व में चंड का आगनी दिशा में मेरी रक्षा करें याम में चंद्र घंटा रक्षा करें जो भय की भीती की विवर्धनी है और जगत की माता है जननी कूष्मांडी मेरे नैऋत्य में मेरी रक्षा करें पश्चिम दिशा में स्कंद माता मेरी सदा ही रक्षा करें वायव्य दिशा में, में मेरी कात्यानी रक्षा करें जो सदा ही रक्षा करें तथा ईशान दिशा में निरंतर पावनी मेरी रक्षा करें जो सदा लोकेश्वरी हैं काल रात्रि कावेरी दिशा में स्वयं सदा मेरी रक्षा करें तथा ईशानी दिशा में निरंतर पावनी मेरी रक्षा करें मेरे दोनों नेत्रों की भगवान वासुदेव रक्षा करें जो नित्य ही सनातन प्रभु हैं वदन में मेरी ब्रह्मा रक्षा करें जो पद्म योनि और अनवयते हैं अर्थात किसी योनि से उत्पन्न नहीं होकर केवल पद्म से ही समुत्पन्न हुए हैं मेरे योनि से नासिका के अग्र भाग में, में मेरी सर्वदा चंद्रशेखर प्रभु रक्षा करें भगवान शंभू के पुत्र गजवक्त्र गणेश जी मेरी दोनों इष्टनों की रक्षा नित्य करें मेरे बाएं और दाहिने हाथ के नित्य देवाकर रक्षा करें परमेश्वरी महामाया स्वयं मेरी नाभि में रक्षा करें महालक्ष्मी गुही यही रक्षा करें तंतुओं की रक्षा सरस्वती माता करें शोभा महामाया पूर्व भाग मेरी नित्य ही रक्षा करें वाराणसी अग्नि ज्वाला अग्नि दिशा में नित्य ही रक्षा करें रुद्राणी मेरी याम दिशा में रक्षा करें और चंड नासिका नेत्र में रक्षा करें माहेश्वरी उग्र चंडा पश्चिम में नित्य ही रक्षा करें वायब में प्रचंडा और कोवेरी दिशा में घोर रूपिणी रक्षा करें ईशान में ईश्वरी सनातनि नित्य ही मेरी रक्षा करें महामाया ऊपर की और नीचे की ओर परमेश्वरी रक्षा करें उग्रा मेरी आगे की ओर रक्षा करें तथा पृष्ठ भाग में वैष्णवी रक्षा करें दक्षिण पार्श्व में ब्रह्माणी शोभना नित्य मेरी रक्षा करें ब्रखवत ध्वजा माहेश्वरी बांव में पार्श्व भाग में ब्रह्माणी शोभना नित्य मेरी रक्षा करें पर्वत में कौमारी और जल में बराही मेरी रक्षा करें दाढ़ वालों के भय में नरसिंह ही रक्षा करें आकाश में इन्द्री तथा सर्वत्र जल में और स्थल से मेरी रक्षा करें समस्त अंगुलियों की रक्षा सेतु करें और देव आदि करनों की रक्षा करें देवान्त चबुक में रक्षा करें और दोनों पार्श्वों में शक्ति पंचम रक्षा करें उसी भात ही मेरे उरुओं की रक्षा करें और माया मेरी दोनों जांगों की रक्षा करें यह सर्वदा समस्त इंद्रियों की और रोमों के कुकों की रक्षा करें मेरी त्वचा में मुझको सर्वदा भगवान शंभु रक्षा करें नाखून दांतों कर और ओष्ठ आदि में सदैव ही राम मेरी रक्षा करें मेरी बस्ती में देव आदि रक्षा करें इस तनु में देवांत मेरी रक्षा करें यह क्षेत्र एत में और दे के भाग में मेरी रक्षा करें यह सेतु एत आदि आज्ञा चक्र में तथा लाटकारा में वैष्णवी तंत्र मंत्र में मेरी रक्षा करें समस्त कानों की नाड़ियों में और पार्श्व पक्ष शिखाओं में रुधिर स्नायु मज्जाओं में मस्तिष्कओं में पार्श्वों में द्वितीय अष्टर मंत्र कवच सभी ओ रक्षा करें रेतस वीर वायु में नाभि के रंध्र में पृष्ठसंधियों में सभी और षडसर या तीसरा मंत्र सर्वदा मेरी रक्षा करें नासा रन्द्र में महामाया कंठ रद्र में वैष्णवी समस्त संधियों में दुर्गति हारिणी दुर्गाति हारिणी दुर्गा मेरी रक्षा करें श्रोतों में हूं फट या कालिका संधियों में दुर्गाति हारिणी दुर्गा मेरी रक्षा करें श्रोतों में नित्य रक्षा करें नेत्र में नेत्र त्रय बीज रक्षा करने के लिए सदा स्थित रहें ॐ हेंग हिरिंग नासिका में रक्षा करते हुए चंडिका रहे ॐ हेंग हिरिंग तारा सदा मेरे जीवा मूल में स्थित रहें मेरे हृदय में उत्तम ज्ञान की रक्षा करने के लिए सेतु स्थित रहें ओम छौम फट महामाया सभी ओर मेरी रक्षा करें ओम यम सहप्राणान कोश की मेरे प्राणों की रक्षा करें ओम हिरिंग रिंग शोंग भर्ग की दैता देह शून्य में, में मेरी रक्षा करें ओम नमः शैलपुत्री सदा सब रोगों का प्रमार्जण करें ओम हिरिंग सा हंसप्रे ष अस्त्राय फट शिव रुती सिंही व्याघ्र के भए से और रण से नित्य रक्षा करें हींग सब अस्त्रों से स्थित रहें ओम हे राम हरिम सह चंद्र घंटा करणों के छिद्रों में मेरी रक्षा करें ओम क्रीम सह कामेश्वरी कामों में अविस्थिति होमे और रक्षा करें ओम आम होम फट प्रचंडा शत्रुओं को और विघ्नों को विमर्दित करें ओम अम शूल से वैष्णवी जगदीश्वर जी नित्य ही रक्षा करें ओम ब्रह्म ब्रह्माणी चक्र से रक्षा करें ओम रुद्राणी शक्ति से रक्षा करें ओम तम कोमारी वज्र से रक्षा करें ओम तम बराही कांड से रक्षा करें ओम यम नारसिंह ही कब्याग्नो और अस्त्र से मेरी रक्षा करें शस्त्रों से समस्त अस्त्रों से मंत्रों से बारंबार नमस्कार है ऐंद्री विश्वास का घात करने वालों से मेरे मन बारंबार नमस्कार है हे परमेश्वर समस्त भूतों से सर्वत्र मेरी रक्षा करो आधार में वायु मार्ग में शमी दी वहिने में वरदा के द्वारा वह आठ अक्षरों वाला मंत्र प्रवेष करे जो ब्रह्मा मस्तक में धारण करते हैं गले में श्री हरि रक्षा करते हैं हृदय में स्थित ही चंद्रचूर्ण रक्षा करते हैं पदम गर्व अभिज निखिल नृत्य से प्रधानत्वम मेरी रक्षा करें आदि शेष स्वरों की समुदायों से सम पर्वतरों से बिना स्वर सेवी युक्तों से अनुस्वार के सहित बिना विसर्गों वालों से श्री हरिहर विदित जो 1 सहस्त्र 8 हैं वैष्णवी तंत्र मंत्रों का सेतुबंध निरंतर निवास करना है वही परम पवित्र है और अपराज भूतल और व्योम के भोग में मेरी रक्षा करें आठ अंग तथा आठ मधुवती रचित तथा आठ सिद्धियां आठ आठ की संख्या जगत में रति कला और चित्र प्रकार काष्टा योग मुझ में आठ अक्षर शरण करें यह उसका कवच बतला दिया गया है जो धर्म और काम का साधन करने वाला है यह परम रहस्य है और सभी अर्थों का साधक है मेरे द्वारा कथित इस कवच को जो कोई एक बार श्रवण कर लेता है वह सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लिया करता है और परलोक में शिव के स्वरूप का भाव किया करता है मेरे द्वारा कथित इस कवच को जो एक बार भी पढ़ता है वह सभी यज्ञों के फलों का लाभ किया करता है इसमें कुछ संशय नहीं है जैसे सिंह हाथियों को परास्त कर देता है और उसी भांति वह संग्रामों में शत्रुओं पर विजय हो जाता है जैसे अग्नि तरण को दग्ध कर देती है वैसे ही वह पुरुष सदा ही शत्रु का दहा कर देता है उसके शरीर में शस्त्र और अस्त्र प्रवेश नहीं किया करते हैं उसको ना कभी रोग होता है और ना कभी दुख ही होता है गुटिका अंजन पातानु पाद लेप रसांजन और उचाटन आदि ये समस्त सिद्धियां प्रसन्न हो जाया करती हैं पारद की गुटिका आकाश और भूगामिनी होती है अंजन लगाते ही ऊपर और नीचे गुप्त वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं उसकी गति वायु के ही समान हो जाया करती है जो अन्यों के द्वारा कभी वारित नहीं हुआ करती वह मनुष्य लंबी आयु वाला हो जाता है और शिक्षा के अनुसार योग करने वाला भी हो जाया करता है वह धनवान होता है अष्टमी तिथि में संयत हो नवमी में विधि के अनुसार शिवा का पूजन करके मन में विधान से ही शिवा का विचिंतन करें जो मनुष्य कवच का न्यास देह में किया करता है उसका पुण्य का फल अव श्रवण करो वह समस्त व्याधियों पर जीय पाने वाला 100 वर्ष की आयु वाला रूप से संयुक्त और गुणों वाला होता है धन और रत्नों के समूहों से परिपूर्ण और वह विद्यमान होता है उसके शरीर को अग्नि दग्ध नहीं करती और जल उसको भेवो नहीं सकते वायु उसको शुष्क नहीं कर सकता और राक्षस उसकी हिंसा नहीं किया करता शास्त्र उसका छेदन नहीं करते भास्कर से उसको ज्वर नहीं हुआ करता वेताल विषस राक्षस और गुणों के नायक सभी उसके अधीन हो जाते हैं चारों प्रकार के भूतों के समूह सभी उनके वश में हो जाया करते हैं जो मनुष्य नित्य ही भक्ति की भावना से भगवान श्री हरि का बनायक हुआ कवच पाठ किया करता है वह मैं ही महादेव हूं और मृत का महामाया हूं उस पुरुष के धर्म अर्थ काम और मोक्ष उस कारक में ही नित्य स्थित रहा करते हैं वह अर्थों के द्वारा अन्य के लिए वरदान वाला होता है तथा बड़ा पंडित हो जाता है कविता करने की शक्ति और सत्य भाषण करना उनको निरंतर हो जाया करता है वह सहस्त्रों श्लोकों को बोला करता है और वह स्मृतिधर हो जाता है हे भैरवी जिसके घर में यह कवच लिखा हुआ स्थिर रहा करता है उसकी कहीं भी दुर्गति नहीं हुआ करती और उसको कोई भी दोष नहीं लगता उस पुरुष के सभी ग्रह संतुष्ट हो जाया करते हैं